मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहोम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टार स्टूडियो में संगीता जी हैं जो प्रोफेसर हैं और इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते हैं काफ़ी लंबे समय से एजुकेशन प्रोफेशन में हैं और आज माउंट आबू का टूर पर वो आए हैं तो हमने सोचा कि उनसे बातें करते हैं तो आप सभी की तरफ से संगीता जी का बहुत बहुत स्वागत है अब हरिओम ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप बस मैं ठीक हूँ अच्छी हूँ <laughs> और मैं चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन के बारे में बताइए कैसे आप इस प्रोफेशन में आए एक्चुअली uh, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में और अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में पढ़ाती हूँ सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स आर्टिफिशियली जो ह्यूमन ब्रेन है वो आर्टिफिशियली कैसे वर्क करता है उसको वहाँ पे पढ़ाया जाता है सो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है बट नाउवेज ट्रेस जो है वो भी बढ़ता जा रहा है पीस ऑफ माइंड जो है वो कम होता जा रहा है एंड फॉर दैट परपज़ मैं अभी बाबा के घर मधुबन में आई हूँ सो so, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज अटेंड किए जैसे पीस ऑफ माइंड पे है पॉजिटिव थिंकिंग है तनाव मुक्त जीवन है सो so, uh, इसको सुन के मुझे ऐसे सची में लगने लगा है कि पीस ऑफ माइंड जो है यहाँ पे मुझे मिल रहा है सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू थाना सेंटर अल्सो कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे आने के लिए संगीता जी एक बात पूछना चाहूँगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने किया आज फिर डाटा और एआई के बारे में बच्चों को आप पढ़ा रहे तो पहले वाले एजुकेशन में जो पढ़ाई आपने किया अभी के एजुकेशन जो आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जैसे पहले हम लोग बोर्ड पर पढ़ाते थे बोर्ड एंड चौक बट अभी हम लोग पी जो है डिफरेंट uh, स्लाइड्स बनाते हैं तो ऑडियो विजुअल के थ्रू हम लोग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और वो बच्चों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है अभी पढ़ाना आसान हो गया यस yes, इजी हो गया इंटरेक्टिव भी हो गया आ, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एआई कैसे हेल्प करता है क्या उसमें चीज़ें अपने को जो है आसान हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक्स वगैरह रोबोटिक आम आ गए है तो जो भी इंडस्ट्री है तो उसमें आ, काम जो है वो बहुत आसान हो गया है जैसे पहले ह्यूमन वर्क करते थे बट अभी वो सब जो है वो रोबो काम कर रहा है तो रोबोटिक्स का जो बेनिफिट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जैसे इंडस्ट्री है देन हॉस्पिटल्स है आई फील्ड है वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं जी जी संगीता जी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़ है वो तो हमारे श्रोता बंधुओं के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताएं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक एआई के साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं कंप्यूटर विजन वगैरह यूज़ किया डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस यूज़ होते हैं अल्गोरिदम यूज़ होते हैं सो दैट जो प्रीवियसली इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करता था उसमें काफ़ी बेनिफिशियल हो गया है ईज़ी हो गया है और ह्यूमन पावर जो है वो अभी कम लगने लगा है ह्यूमन ब्रेन लगता है बट वो ब्रेन का काम जो ह्यूमन ब्रेन का काम अभी वो आर्टिफिशियली रोबोट्स करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी भी आ गई है वर्क जो होता है उसमें कुछ चीजें तो एग्जांपल दे सकते हैं क्या आप जैसे अभी पहले जो आई के ऑपरेशन होते थे तो ह्यूमन करते थे बट अभी नवो डेज रोबोटिक्स कर रहा है रोबो कर रहा है तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा है ह्यूमन एरर जो पहले होते थे वो अभी काफ़ी कम हो गए हैं तो मेडिकल फील्ड के साथ साथ और कहाँ ये जो है काम कर रहा है अच्छे से इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है जैसे कोई भी आ, थ्रेड बनाने वाली कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा लगते थे उसको कै जो मटेरियल तैयार होता था उसको कैरी करके ले जाना पड़ता था बट यूजिंग दिस रोबोटिक आर्म इट बिकम वेरी ईजी क्या तो आने वाले फ्यूचर में किस तरह से जैसे रोबोट को लेकर बहुत सारे लोग जो है एक थोड़ा सा जिज्ञासा है लोगों के अंदर क्यूरसिटी भी है और जैसे घर की सफाई वगैरह के लिए आजकल जो है मुंबई में <laughs> छोटे छोटे कामों के लिए भी घर में भी रोबो को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एलेक्सा करके भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि हम बोलते हैं तो ऑटोमेटिक वो म्यूजिक स्टार्ट कर देता है गूगल में सर्च करता है वेदर फोरकास्ट वो बताता है तो काफ़ी इजी हो गया है अभी ह्यूमन फ्रेंडली भी हो गया है जैसे कोई पढ़ नहीं सकता गूगल पर कोई टाइप नहीं कर सकता बट बोल के भी वो पॉसिबल हो सकता है मोबाइल पर भी हो सकता है तो अब जैसे कि घर के कामों के लिए ओल्ड एज में जैसे कि लोग हैं उसमें रोबोट क्या उनको हेल्प कर सकता है जैसे घर की सफाई या? सफाई है फिर उनको आ, कुछ मेडिकल अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ में एम्बुलेंस वगैरह को फिर कॉल कर सकते हैं सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ रोबोट जो है हमारे इन होम्स भी हो जाएंगे नहीं yes, definitely. <laughs> <laughs> तो जब परिचय आप देंगे तो कुछ कुछ चीज़ें जो है रॉबर्ट के नाम भी बताने पड़ेंगे ऐसे <laughs> जैसे मैंने अभी बोला एलेक्सा करके है अभी हम मोबाइल पे व्हाट्सएप अगर हम यूज करते हैं तो उसमें भी एआई मेटा करके आता है कुछ भी अगर किसी के लिए मैसेज डालना है तो थोड़ा एक ब्रीफ में अगर बोल देते तो पूरा मैसेज हम लोगों को दे देता है <laughs> तो कोई भी उसको यूज कर सकता है इजीली। अच्छा कोई भी बहुत बढ़िया चलिए संगीता जी बहुत अच्छा लगा और अभी आपके कॉलेज के बारे में बताइए मेरा जो कैंपस है वो न्यू हराजन इंजीनियरिंग कॉलेज है थाना बेस्ड है आ, वहाँ पे सिक्स ब्रांचेस आर देयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइनिंग मैकेनिकल सिविल एंड मैकेट्रॉनिक्स सो टोटल फाइव सिक्सटी का इंटेक है हमारा uh, थाना और नियर बाय मुंबई से भी हमारे कॉलेज में बच्चे आते हैं फोर ईयर का कोर्स है हमारा उसके बाद फिर बच्चों के लिए प्लेसमेंट किया जाता है अच्छे अच्छे कंपनीज में बच्चे प्लेस होते हैं कुछ बच्चे मास्टर्स के लिए जाते हैं चलिए बहुत अच्छी बात बताया आपने और यहाँ अभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी बताइए तो पहले स्टार्ट किया था कि पीस ऑफ माइंड एक्चुअली जिसके लिए मैं आई थी और वो मुझे यहाँ पे मिला सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता बंधुओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आ, ये जो सेंटर है वो रियली आपको स्पिरिचुअल नॉलेज तो देता ही है और स्पिरिचुअल नॉलेज को आप लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में भी आ, उसको फॉलो करना है चलिए संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बनो राजी मेरे प्यारो बनो राजी राजी बनो राजी मेरे में परम शांति होगी मेरे प्यार चिंतन चमकने लगेगा योग पथ पर जरा चल के देखो सारा जीवन महकने लगेगा सारी खाया बनेगी निरोगी मेरे प्यार बनो बनोरा को संयम सिखाता संतुलन आचरण मेहलाता योग मानव को संयम सिखाता सं चरण में हिला आत्मा और परमात्मा का नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें संगीता जी से हुई और उनके साथ विशेष हीरा जी हैं उनसे भी बात करते हैं हीरा जी स्वागत है आपका स्वागत स्वागत धन्यवाद कैसे हैं आप फाइन <laughs> हीरा जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपका प्रोफेशन के बारे में मैं मेरा नाम हीरा मैं मुंबई में टोयो इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ टोयो इंजीनियरिंग एज ए पी कंपनी वी आर इन इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी आर इन ऑयल ऑयल एंड गैस गैस फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर कंपनी अच्छा क्या बात तो कितना समय हो गया आपको हाँ uh, अभी मेरा ट्वेंटी uh, ईयर्स का एक्सपीरियंस है, experience है. <laughs> और सीनियर इंजीनियर में काम करता हूं वहाँ पे जी जी तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में ऑयल गैस और फर्टिलाइजर में किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है पहले के बदले अभी के समय में क्या डिफरेंस आ गया जैसे मैं कहूँ तो फर्टिलाइजर्स जो है और ऑयल एंड गैस है ये सारी कंपनीज जो है वो ज़्यादा करके आ, कार्बन जनरेट करती है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें देखते हुए अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारी चेंज हो जा रही है जैसे सारी गाड़ियां है सब पेट्रोल डीजल पे चलती है जिसके वजह से बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है सो वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर हाइड्रोजन कार्स एंड लाइक दिस तो हम लोग हाइड्रोजन यूज करेंगे तो पोल्यूशन uh, कम होगा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा हाइड्रोजन बेसिकली गैस पर जो चल रही है हाइड्रोजन गैस दैट टेक्नोलॉजी इज कमिंग तो वो अगर हम यूज़ करेंगे तो ऑयल का जैसे पेट्रोल और डीजल का, का कम होगा अभी हम वी आर द इंडिया एज ए फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री के जो बहुत सारा ऑयल डीजल हम अमेरिका से रशिया से इंपोर्ट करते हैं तो अगर हम ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इंपोर्ट, इंपोर्ट कम हो जाएगा पैसा बचेगा सरकार का एक और जैसे कि अभी पेट्रोल और डीजल का जो अल्टरनेटिव्स हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या क्या अल्टरनेटिव हमारे पास इन संभावनाएँ फ्यूचर में बन सकती हैं हाँ तो अभी पेट्रोल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो है तो वी आर नाउ गोइंग फॉरवर्ड एज ए ईवी कार्स इलेक्ट्रिकल वहीकल्स तो जैसे नाउ बिग कंपनीज लाइक मर्सिडीज एंड ऑल दिस गोइंग फॉर ए ईवी कार्स जैसे हमारा इंडियन कंपनी जो है टाटा मोटर्स दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर ईवी कार्स इलेक्ट्रिक कार्स सो अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स यूज करते हैं तो नेचुरली सारा पोल्यूशन जो है जो कार्बन जो है वो इमिट कर होना बंद कम हो जाएगा इसके साथ में आजकल जैसे कि एक इथेनॉल शब्द भी यूज कर रहे हैं क्या इथिन भीटिव है पेट्रोल येस यस ये इथेनॉल इज अल्सो अल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी दे आर ऑल्सो एम्फोसाइजिंग ऑन यूजिंग इथेनॉल फॉर अल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल एंड डीजल वी आर नॉट मैन्युफेक्चरिंग इथेनॉल बहुत ज्यादा नहीं हम अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर वी आर गोइंगल विच विल बी रिप्लेस बाय पेट्रोल एंड डीजल हिरान जी पेट्रोल और डीजल जब हम लोग रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा हमको जैसे अभी हम लोग आसानी से कहीं भी स्टेशनस हम लोग को मिल जाते हैं पेट्रोल या डीजल का हम लोग भर लेते हैं और फिर चला लेते गाड़ी तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग और स्टेशंस और ये इथेनॉल स्टेशनस नहीं अभी आ, और द पीरियड ऑफ टाइम जैसे अभी आ, दस से बीस साल तो आराम से लगेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि हम हमको अभी पाँच किलोमीटर दस किलोमीटर के डिस्टेंस से एक पेट्रोल आ, आ, मिल जाता है स्टेशन मिल जाता है लाइक वाइज वी नीड मोर चार्जिंग स्टेशन तो उससे हम ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्ज कर सकेंगे या तो हम लोग रिप्लेस भी कर सकते होंगे या उसके साथ में एड कर सकते होंगे ऐसा भी नहीं नहीं नहीं डेट विल भी टेक्नोलॉजी विल भी different तो उसमें ई वी बोलेंगे तो इसमें बैटरीज यूज़ होगी तो बैटरीज यूज़ होंगी तो बैटरीज जो कंपनियाँ हैं एक्साइड बैटरीज बहुत सारी बैटरीज है तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए we need more than टेन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी years जाएँगे तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा India सारी electric vehicles use करने लग रहा है बट वन मोर थिंग इज देट कि जैसे एरोप्लेन्स हो गए तो उनको तो पेट्रोल ही लगेगा तो हम कह नहीं सकते कि पेट्रोल डीजल पूरा ही हम बंद कर देंगे और पूरा स्विच और हो जाएंगे ईवीज और या इथेनॉल पर मैं जहाँ जैसे ज़रूरत है मल्टीपल चीजों को यूज़ करके थोड़ा सा हम लोग जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे एंड वी विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरनमेंट एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा जो इशू है वो कम होगा जी जी संभावनाएं तो बहुत हैं हिरालाल जी काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया है और आपका इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए आप डॉक्टर भी बन सकते थे मेडिकल में भी जा सकते थे नहीं नहीं पहले से टेक्निकल चीज़ों का काफी रुचि काफी रुचि था, था। इसलिए फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग से फिर, <laughs> फिर बैचलर डिग्री लेके इंजीनियर बन गया तो आप ब्रह्मकुमारी से भी जुड़े हुए हैं तो आपको जैसे आपके प्रोफेशन में या फिर आपके डेली लाइफ में ब्रह्मा कुमारी का जो लाइफस्टाइल है वो कितना हेल्पफुल करता है हाँ ब्रह्मा कुमारी का लाइफस्टाइल शुरू में ज, मैं जब बैचलर था तो मैंने 10 साल ब्रह्मा कुमारी के सेवा में ही गुजारे हुए बाद में परिवार बढ़ा तो परिवार के साथ रहते भी हम लोग ब्रह्मा कुमारी के जो लाइफ है जो प्रिंसिपल्स है वो अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम अपना जो लाइफस्टाइल है आज आज कल मुंबई जैसे शहर में लाइफस्टाइल बहुत ही फास्ट है ऐसे धक्का धक्की के लाइफस्टाइल में भी खुद को काम क्वाइट रखना इसके लिए कुरिमा कुमारिज का नॉलेज मेडिटेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल चलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया अपना प्रोफेशन का और मेडिटेशन का तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी युवाओं को uh, सभी युवाओं को मैं कहूँगा कि इट्स नीड ऑफ टाइम खुद को समझो खुद को पहचानो और हम सारे आत्माओं के पिता परमात्मा परमात्माएँ उनको याद करके उनके साथ संबंध जोड़ के जीवन में अपना सुख शांति लाइए चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी और आप क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो कोई एक गीत जो आपका पसंदीदा है उसका एक लाइन बताइए जो आपका पसंदीदा गीत अभी अभी मैं ये गीत सुन के आया हूँ आत्मचिंतन करो दुलारो आत्मचिंतन करो <laughs> क्या बात आत्म चिंतन करो प्रभु का चिंतन करो आती चिंतन करो प्रभु का चिंतन करो बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या नमस्कार मैं आसित रेडी आपने आज तक मेरा काम देखा होगा क्राइम पेट्रोल जैसी सीरियल में और मराठी सीरियल्स में काफी कर चुका हूं फिल्मों में भी मैंने किया है मुजफ्फरनगर 2013 वगैरह इकिलहाल तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा रेडियो मधुबन एफ को सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आगे बढ़ते हैं और आज हीरा एंड उनकी फैमिली के साथ हम लोग की बातचीत हो रही है बड़ा अच्छा लग रहा है जिग्ञी शाह हमारे साथ हैं उनकी बिटिया तो जिग्जी शाह से बात करते हैं जिग्जी शाह बहुत बहुत स्वागत so है आपका थैंक यू सो मच कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ और अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं अभी हेलो uh, एवरीवन मैं जिगीसा मैं थाने में रेसिडेंस करती हूँ hmm. और करेंटली मैंने अपना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है बिट्स पिलानी गोवा से तो अभी जस्ट फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है समर वैकेशन चल रहे थे तो एक जस्ट आइडिया आया कि चलो माउंट आबू जाके आते हैं तो हम लोग अभी आ गए इधर तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है <laughs> एक मैं पहले से ही आती थी छोटी थी तब भी आ चुकी थी आहा. तो जो एरिया था वो नॉन था बट फिर से आके एक रिचार्ज हो गया Uh, इतना स्ट्रेसफुल जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसके बाद जो स्ट्रेस रिलीज करने का मौका मिला इधर आके क्या बात तो क्या बनना चाहते हैं आप आगे फ्यूचर में आप क्या सोचा है uh, फ़िलहाल तो इंजीनियरिंग करके तो ऐसा ही है कि अच्छी कंपनी में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ बहुत चल रही है hmm. और मेरी डिग्री भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उसके लिए स्कोप ज़्यादा है और सेमी इंडस्ट्रीज़ का जो इंटरेस्ट है मेरा वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें उसमे सेमी कंडक्टर होता है जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो जिसको कंट्रोल कर रहा है वही तो सेमी कंडक्टर होता है तो इसमें ए आई वगैरह का कुछ उपयोग है या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ जो सेमीकंडक्टर uh, बेसिकली है वो एआई डिवाइसेस में यूज़ हो सकता है एआई डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए बट uh, अगर एआई की इफ़ेक्ट की बात करें सेमीकंडक्टर पे तो मैन्युफैक्चरिंग में ही सेमीकंडक्टर के एआई यूज़ हो सकता है बट सेमीकंडक्टर देखा जाए तो वो एआई आई डिवाइसिस लगाया जाता है ताकि ए आई कंट्रोल हो सके जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और uh, सेमी कंडक्टर uh, टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो सब जगह नीड हैं आज के समय में आपके लिए अच्छा फ्यूचर है और मैं चाहूँगा कि आप इसमें आगे बढ़ें और जीवन में जो है बहुत सारी चीज़ें आप करें है ना आपके ड्रीम्स फुलफिल हो ऐसी शुभ के साथ एक मैसेज आपके यूथ के लिए क्या देना चाहेंगे जो आपकी तरह इंजीनियरिंग कर रहे हो या दूसरे स्ट्रीम में भी पढ़ाई कर रहे हो उनको भी स्ट्रेस तो होगा ही आपकी तरह तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बी कनेक्टेड टू समर जो सोर्स है उससे कनेक्टेड क्योंकि डे टू डे लाइफ में तो बहुत स्ट्रेस होता ही है बट वी नीड समथिंग टू रिलीव दैट स्ट्रेस तो उसके लिए एक सुप्रीम सोर्स से कनेक्टेड अपना स्ट्रेस रिलीफ और लाइफ तो चलती रहती है तो वैसे ही उसे चलने दे बिल्कुल बिल्कुल चलिए फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने संगीता जी को सुना और हीरा जी को सुना और जिग्सा को सुना तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलता है कि आपने प्रोफेशन के साथ साथ हमें जो है मेडिटेशन एक सोर्स जैसे कि एक एनर्जी जिगा बता रहे थे उसके साथ कनेक्ट रहने से आपके जीवन में जो है बहुत सारी मुश्किलों का हल हो जाता है संगीता जी भी अच्छी प्रैक्टिस कर रही हैं हीरा जी काफ़ी लंबे समय से इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने जीवन को वो सुचारू रूप से चला पा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी अगर कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी या फिर किसी भी योगा सेंटर से आप जुड़ जाते हैं तो आप अपने लाइफ के स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और अपनी शक्तियों को भी बढ़ा सकते हैं तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सबके लिए और हीरा लाल ला एंड उनके फैमिली के लिए भी ढेर सारी खुशियाँ आप सुनाए हैं रेडियो मधु वन वन सुनते रहो मस्कर रहो खुश रहो मुस्कुराते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 सची खुशी ये सेवा पड़ी है दुआ भरी ये मुस्कान गरदान भगवान प्रारे प्रभु से मनाते रहो